ग्रह एक झिरो का का आठवां भाग भूमंडल पृथ्वी 90 से हिसा, से अधिक क्रिस्टलीय सिलिकेट निर्मित है, जो लोह ऑक्सीजन सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है ये जब यद्य हमें धरती ठोस चट्टानों की बनी लगती है लेकिन इसके केंद्र तक जाने पर यह ज्ञात होता है कि यह एक समान नहीं है में में पृथ्वी की की परतों परतों अनेक या गोलों बंटी है। प्रत्येक परत की अपनी विशेषता ये है पृथ्वी की सबसे बाहरी पथ भूपटल मुख्यतया एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स से बनी है इसके बाद प्रावार पर्त स्थित है जो मुख्यतया लौह और मैग्नीशियम सिलिकेट्स से बनी होती है भूपटल और प्रवर का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थलमंडल नाम से जाना जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक पर्त क्रोड जो ऊपरी द्रव क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड पर्थ द्वारा विभक्त है वह मुख्यतया लौह और निकल से बनी होती है पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग जल और बर्फ से यानी जलमंडल से ढका है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित पतली वायुमंडल कहलाती है पृथ्वी पर जलमंडल और वायुमंडल समेत ठोस भूमि का वह हिस्सा जहाँ जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है यदि पृथ्वी को 50 सेंटीमीटर व्यास वाला ग्लोब माना जाए तो अभी तक वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्ष अवलोकन किए जाने वाले पृथ्वी के आंतरिक भाग की इस ग्लोब पर मोटाई एक मिलीमीटर होगी यह आश्चर्यजनक बात है कि 20वीं सदी तक वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग के चित्र को पूर्णतः विकसित नहीं कर पाए हैं और 1960 तक वे पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाली प्रक्रियाओं को ही समझ पाए थे भूपटल पृथ्वी की भूपटल पर्त सेब की त्वचा जैसी है यह अन्य तीन पर्तो की अपेक्षा अधिक पतली है महासागरों के नीचे स्थित भूपटल पर्त को महासागरीय भूपटल कहा जाता है महासागरीय भूपटल की औसत मोटाई दस किलोमीटर होती है महाद्वीपों के नीचे स्थित भूपटल पर्त को महाद्वीपीय भूपटल के नाम से जाना जाता है भूपटल पर्त की औसत गहराई पैतीस किलोमीटर है हिमालय के नीचे महाद्वीपी भूपटल की गहराई पचहत्तर किलोमीटर तक है पृथ्वी की अधिकतर महासागरी भूपटल का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है इस प्रकार चपटा समुद्र क्षेत्र लाखों वर्षों के दौरान जल क्रियावन से अपराधित हुआ है महासागर भी धरती के समान अनेक गुण रखते हैं। इनमें भी धरती के समान घाटिया और पर्वत उपस्थित हैं। 4000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला मध्य प्रशांत कटक क्षेत्र ज्वालामुखियों और दरारों की बृहद श्रृंखला रखता है नई महासागरी भूपटल का निर्माण 17 घन किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है जो महासागरीय क्षेत्र को बेसाल्ट कहलाने वाली आग्नेय चट्टानों से ढकता है हवाई और आइसलैंड बेसाल्ट द्वीप के ढेर से बने दो द्वीपों के उदाहरण हैं।